देवी भागवत छठा स्कंद बृहस्पति की सम्मति के अनुसार कार्य संपादन व्यास जी कहते हैं राजन इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुष के पास चली गई और देवराज की कथनानुसार नहुष से बोली इंद्र के वेश में विराजने वाले प्राजन तुम्हारे कृपा प्रसाद से मेरे संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गए हैं परंतु देव तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष हो मेरे मन में अभी एक मनोरथ छिपा हुआ है उसे सुनो राजन मेरी यही अभिलाषा पूर्ण कर दो फिर तो तुम्हारे अधीन रहना मैं स्वीकार कर लूंगी तब नहूस ने कहा चंद्रवदने तुम अपना वह कार्य बतलाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए मैं अभी तैयार हूं शुभ्रु तुम मुझे बता भर दो मैं परम दुर्लभ वस्तु भी तुम्हारे लिए सुलभ कर दूंगा शचि ने कहा राजेंद्र मैं कैसे कहूँ क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा मन अभी पूरा विश्वासी नहीं है तुम प्रतिज्ञा करके सत्य के बंधन में बंध जाओ तभी मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करूंगी राजन यदि तुम्हारे द्वारा मेरी साध पूर्ण हो गई तो मैं सदा के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी नहुस बोला सुंदरी मैं तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है यदि मैं तुम्हारी बातों का अनादर करूँ तो आज तक यज्ञ और दान के फलस्वरूप मेरा जो संचित पुण्य है वह सब नष्ट हो जाए शकी ने कहा हाथी घोड़े और रथ इंद्र की सवारी में काम आते हैं विष्णु के गरुण यमराज के महिष शंकर के वृषभ और ब्रह्मा के हंस वाहन हैं कार्य के मोर पर तथा गणेश चूहे पर चढ़ कर यात्रा करते हैं सुराधीप मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इन सभी वाहनों से विलक्षण हो तुम्हारा वाहन वह होना चाहिए जो आज तक विष्णु रुद्र तथा असुरों और राक्षसों के लिए अलभ्य रहा हो महाराज मैं चाहती हूं कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोवे राजन ये सभी मुनि सवार में जोड़ दिए जाएं बस यही मेरा मनोरथ है क्योंकि नरेंद्र मेरी समस्या तुम्हारी प्रभुता संपूर्ण देवताओं से बढ़ चढ़ कर है ऐसा करने से तुम्हारा तेज निखर उठेगा व्यास जी कहते हैं राजन शची देवी की उक्त बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख नहुस पड़ा कारण महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी उसने तुरंत इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए कहा उसने कहा सुंदरी तुमने बहुत ठीक कहा है मुझे भी यही सवारी पसंद है मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारे कथन का पालन करूंगा, जिसमें थोड़ा पराक्रम हो वह भले ही मुनियों की को सवारी ढोने के काम में न लगा सके किन्तु मैं तो ऐसा नहीं हूँ अतः सूचित मिते मैं इसी सवारी पर चढ़कर तुम्हारे पास आऊंगा में तपस्या का अपार बल है मैं भर में सबसे त्रिलोकी भर में सबसे अधिक रखता हूं। की यह जानकारी प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण देवता तथा सप्तर्षिगण मेरी प्रशंसा करेंगे व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुस शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी वह कामांध हो रहा था उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी नहुस ने कहा विप्रों अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है मेरे पास सारी शक्तियां हैं इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी उसके आने का क्या साधन है इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है, देवेंद्र मुनिगण जिस सवारी को उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है पर आप बड़े दयालु हैं मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध हो आप वही करें क्योंकि शचि में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है इस अवसर पर मेरे परम आश्रय केवल आप ही हैं अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें